देवी भागवत नवम स्क सावित्री धर्मराज संवाद वैसे तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने शास्त्रानुसार बतला दिया यह विषय ज्ञानियों के लिए परम ज्ञान में है अब तुम सुख पूर्वक लौट जाओ सावित्री ने कहा प्रभु आप ज्ञान के अथाह समुद्र हैं अब मैं इन अपने प्राणनाथ नाथ और आपको छोड़कर कैसे कहाँ जाऊँ मैं जो जो बातें पूछती हूँ उसे आप मुझे बताने की कृपा करें जो किस कर्म के प्रभाव से किन किन योनियों में जाता है तात कौन कर्म स्वर्गप्रद है और कौन नरकप्रद किस कर्म के प्रभाव से प्राणी मुक्त हो जाता है तथा गुरुदेव में भक्ति उत्पन्न होने के लिए कौन सा कर्म कारण होता है किस कर्म के फलस्वरूप प्राणी योगी होता है और किस कर्म फल से रोगी दीर्घ और अल्पजीवी होने में कौन कौन से कर्म प्रेरक हैं किस कर्म के प्रभाव से प्राणी सुखी होता है और किस कर्म के प्रभाव से दुखी किस कर्म से मनुष्य अंगहीन एकाक्षर अंधा पंगु, उन्मादी पागल तथा अत्यंत लोभी और चोर होता है एवं सिद्धि और सालोक्यादि मुक्ति प्राप्त होने में कौन कर्म सहायक है किस कर्म के प्रभाव से प्राणी ब्राह्मण होता है और किस कर्म के प्रभाव से तपस्वी स्वर्गादि भोग प्राप्त होने में कौन कर्म साधन है किस कर्म से प्राणी वैकुंठ में जाता है ब्राह्मण गोलोक निरामय और संपूर्ण स्थानों में उचितम संख्या और उनके क्या क्या नाम है कौन किस नरक में जाता है और कौन कितने समय तक वहाँ यातना भोगता है किस कर्म के फल से पापियों के शरीर में कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है भगवान मैंने ये जो जो प्रश्न किए हैं इन सब के उत्तर देने की आप कृपा करें